विवेक चूड़ामणी तीन सौ नंबर श्लोक तक विचार हुआ जिसमें आगे प्रमाद निंदा प्रमाद नहीं होनी चाहिए जीवन में आलस्य तो प्रमाद है असावधानी उसको असावधानी शब्द से बोलते हैं आलस्य बोलते हैं आप सावधान नहीं होते उसी का नाम असावधान अथवा तो आलस्य प्रमाद ये पर्यायवाचक शब्द हो जीवन में आलस्य नहीं होना चाहिए निरंतर भीतर प्रयास चलना चाहिए बाहर की तरफ प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि भीतर की प्रवृत्ति होनी चाहिए प्रयास जारी रहना चाहिए कि प्रमाद की निंदा करते हैं प्रमाद से क्या स्थिति हो जाती है प्रमाद की निंदा आरंभ करते हैं प्रमाद नहीं होना चाहिए जीवन माने आलस्य माने आत्मचिंतन के लिए हमें जो कर्तव्य बनता था उधर हम लगभग प्रमाद कर जाते वो नहीं होना चाहिए ये बोलने के लिए है प्रमाद के निंदर दृश्य प्रतीत प्रबलापयन स्वयं सन्मात्रनंद घनम विभाव सहित सन् बहिंतरंबा कालम धे दृश्यं प्रतीत प्रविलापयन स्वयं सन्मात्रम सन्मात्रनंदघनम विभायन सहित सन्बिंदर का कर्मबंधन यदि है शेष तब की बात अगर कर्मबंधन से मुक्त हो तो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है सतिक कर्म बंधे यदि कर्म रूपी बंधन तुम्हारे पास है अभी वास्तविक ज्ञान नहीं हुआ है वास्तविक ज्ञान हो जाए तो कर्मबंधन से मुक्त है वो उसके लिए तो तत् कार्य न भी देते कुछ भी नहीं करना होता उसको तो वो तो स्वभाव तो उसी में लगा हुआ होता है उसका स्वभाव बन जाता है अगर आप साधक अवस्था में है सिद्ध अवस्था में पहुंचे नहीं है तब कर्म बंधन की संभावना है सती कर्म बंधे कर्म बंधे सती वहाँ से अन्य करना कर्म बंधन यदि है अपने आप को पता लगता है हम कहा पहुँचे हैं कर्म बंधे सती कर्म बंधन होने पर क्या करना तुम्हारे लिए काम होगा दृश्यम प्रतीतम प्रबिला ये जो दृश्य है जो प्रतीत हो रहा है सामने जो विषय प्रतीत हो रहे हैं भाष रहे हैं शब्द स्पर्श रूप और स्कंध के रूप में जो भास रहे हैं ये जो दृश्य है इनको स्वयं प्रविलापन करते हुए इसको विलय करना विलय करना माने आत्मा की तरफ मन देंगे तो इनका विलय होगा ऐसा करते हुए सनमात्र आनंद घनम विभावयन एक ही चिंतन करना सतमात्र जो आनंद घन आत्मा है उसी के चिंतन करते हुए विषयों को विलापन करना माने आत्माकार वृत्ति के तरफ जाएंगे तो विषय भूल जायेंगे आप वो विलय होना है सनमात्र आनंद घनम विभावयन जो सत्पदार्थ आत्म चैतन्य है तो आनंद सुखरूप है उसी को ही चिंतन करते हुए समाहिता सन बहिर्ंतरम्बा सावधानी चाहिए मनो निग्रह और बहिर्ंद्रियों का निग्रह हमेशा ध्यान रखना चाहिए बहिर्तरम्बा समाहिता बाहर से भी सावधान हो भीतर से भी सावधान हो भीतर है मन बाहर है इंद्रिया इनसे सावधान रहे तो भजन गाते हैं देखना इंद्रियों के न गोड़े भगे ये भागने की आदत वाली है इंद्रिय रूप में घोड़े भागते हैं सावधान रहे मान अगर साधक अवस्था में आप हैं तो समाहत सन बहिरंतरंबा बाहर और भीतर दोनों में समाहित होते हुए दोनों में समाहित होना होने बाहर इंद्रियां हैं सत्य प्रबल और भीतर मन है ये दोनों को एकाग्र करते हुए सावधान करते हुए कालम नये था अपने समय बिताओ एक, एक इसी क्रिया से समय बिताओ सतिकर्मबंधन ये भी कर्मबंधन तुम्हारे ऊपर है माने सिद्ध अवस्था में आप नहीं पहुंचे हैं एक होता है आरूढ़ अवस्था एक होता है आरुरुक्षु अवस्था चल रहा है साधक अवस्था और एक होता है सिद्ध अवस्था अगर ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंचा हुआ है उसके लिए तो ये स्वाभाविक हो जाएगा ना उनकी इंद्रियां बाहर जाएगी ना कुछ होगा उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा उसका स्वभाव बन चुका है किन्तु साधक अवस्था में यदि आप है आरु अवस्था बोलते हैं आरु अवस्था और आरूढ़ अवस्था दो अवस्था है तो आरु अवस्था में यदि है साधक अवस्था में आप हैं यदि ऐसी स्थिति में आपको एक कार्य करना होगा उस काल में कर्मबंधन आपके पास है अभी गया नहीं है आरूढ़ अवस्था में जाना है उसे समाप्त होना है अभी तो आरुरुक्षु अवस्था साधक अवस्था में आप हैं तो कर्मबंधन यदि है तुम्हारे पास तो तुम्हारे लिए जो दृश्य प्रतीत होता है सामने जो भी प्रतीत होता है इसको विलापन करना मैंने मिथ्या दृष्टि में जाना क्या जाना एक प्रभिलापन करने की सामर्थ्य है रज्जु में सर्प दिखता है उसको लय करना माने क्या समझना सर्व सम, ये रज्जू समझना अगर रज्जु समझेंगे तो सर्प प्रबल हो गया वैसे यहां भी ब्रह्म समझना ये प्रविलापन करने की तरीका ये सोने के जितने जेवर बनते हैं उन जेवरों को लय करना माने क्या करना सोना समझना अगर सोना बुद्धि आ गई जेवर चले गए जेवर कुछ नहीं हुआ लोहे के जितने औजार बनते हैं बनते हैं तलवार आदि जो भी बनते हैं अगर लोहा दृष्टि आ गई तो उसके दृष्टि में तलवाल तुलवाल नहीं होते हैं उसकी दृष्टि में लोहा है तो कारण दृष्टि में जाने पर कार्य का प्रभिलापन हो जाता है ये दृष्टांत है मिट्टी का दृष्टांत है मिट्टी से घट बनता है किन्तु वहां पर आप मिट्टी दृष्टि करेंगे घट में तो घटबुद्धि समाप्त हो जाएगी उपादान कारण दृष्टि कर देने पर कार्य का विलापन होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी ये जगत ब्रह्म से बना है ब्रह्म उपादान कारण है इसका तो ब्रह्म दृष्टि करेंगे तो जगत का प्रविलापन होगा माने जगत दृष्टि न करें ब्रह्म दृष्टि करें, अधिष्ठान दृष्टि करें यही प्रविलापन करने के यही सामर्थ्य नहीं कि इसको कहें आप बिल्कुल हटा नहीं सकते केवल मिथ्यात् दृष्टि आएगी नहीं है करके भान होगा ये नहीं कि हटा नहीं पाएंगे इसको दृश्यम प्रतीप्तम प्रबिलापयन स्वयं कहते हैं तो प्रतीत दृश्य है जो सामने दृष्टि गोचर हो रहा है उसको दृश्य बोलते हैं जो भी पदार्थ हमारे सामने मकान दुकान जमीन जायजा जो दिख रहे हैं जो पेड़ पौधे नदी नाला पहाड़ पर्वत जो दिख रहे हैं ये दृश्य है सारे हमारे ठीक है इंद्रियों का जो विषय है दृश्य में आते हैं इनको प्रविलापन करते हुए प्रभिलापन करना माने ब्रह्माकार वृत्ति में जाएंगे तो दृश्य प्रभिलापन होगा ब्रह्म दृष्टि करना ऐसे करते हुए स्वयं सन्मात्र आनंद घनम विवाह अपने को ये समझे मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ ऐसा समझ करके भावना बनाए अपने मैं मनुष्य हूँ ये कब तक धोते रहना इसको यहाँ से थोड़ा ऊपर उठे स्वयं स्व आनंद घनम विभा चिंतन कर दे अपना अपना चिंतन करना चाहे मैं सच्चिदानंद घन आत्मा हूँ मैं शरीर नहीं हूँ शरीर को मिला करके मैं सच्चिदानंद धन आत्मा हूँ कहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा शरीर को हटा करके अपने को अलर्ट करके ऐसी बुद्धि में ले जाए अगर आपके कर्मबंधन है माने आप आरुरुक्षु अवस्था में शादक अवस्था में यदि दी है तो यही काम आपका होगा ये करते हुए समाहित सं बहिम तरम बाहर के इंद्रिया और भीतर के इंद्रियों को एकाग्र सावधान करते हुए तो बाहर के इंद्रिया पांच है और भीतर इंद्रिय मन है इनको सावधान करते हुए कालम नये शेष आयु गुजारो यही करते हुए समय काटो और तुम्हारे लिए और कर्तव्य यही काम तो यही चिंतन करते हुए बाह्य दृश्य का लय करते हुए लय करना वाले जगत को बाल करके आत्मा दृष्टि में बैठना यही लय होना जगत का कारण आत्मा है ऐसा लय करते हुए और अपने को स्वच्छता आनंदगण आत्मा समझते हुए इंद्रियों को निग्रह करते हुए मन को भी निग्रह करते हुए समय का कालम न था समय का को समय व्यतीत करो ऐसा कहा प्रमाद इसमें प्रमाद नहीं करना दृश्य को प्रलय कर, प्रविलय करने में और अपने चिंतन में प्रमाद न करे अगर प्रमाद करेगा तो फिर मृत्यु के चक्कर में पड़ेगा प्रमादो ब्रह्म निष्ठायाम न कर्तव्य कदाचन प्रमादो मृत्यु रित भगवान ब्रह्मण सुत प्रमादो ब्रह्म निष्ठाया कर्तव्य प्रमाद मृत्युवृत् भगवान सुत प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम कदाचना प्रमादो न कर्तव्य ब्रह्म में जो एक आस्था है कैशिदार आत्मा हूं ये भाव बनाने में ये ब्रह्मनिष्ठा जो ब्रह्म में ही जिसके प्रेम हो गया वो ब्रह्मनिष्ठ हो जाता है विषय में जिसको प्रेम है उसको विषय बोलते हैं निष्ठा मैंने एक आस्था स्थिति निष्ठा नितराम स्थिति निष्ठा उसी में स्थिति होने का ना निष्ठा है इस इस व्यक्ति की निष्ठा इसमें है माने इसके प्रति वो निछावर हो गया उसके बिना वो अपने जीवन नहीं समझता तब उसको निष्ठा बोलते वैसे ब्रह्म के बिना अपना जीवन अधूरा समझने वाला होगा ब्रह्मनिष्ठ कहलाता है ब्रह्मनिष्ठायाम कदाचन प्रमादो न कर्तव्य कभी भी कदाचन माने कभी भी ब्रह्मनिष्ठा में निष्ठा माने वितराम स्थिति निष्ठा ब्रह्म में रहना हमेशा उसी में रहना तदाकार वृत्ति में रहना ब्रह्म में रहना तो उसमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए कभी आलस न करें प्रमाण न करें साधक यदि आप हैं हमेशा उसी में रहना चाहिए ब्रह्मनिष्ठा यदि अपने को साधक मानते हो तो तो ब्रह्मनिष्ठायाम कदाचन प्रमाद न कर्तव्य है ब्रह्मनिष्ठा में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए क्यों कहते है हैं प्रमादो मृत्यु रितिया भगवान ब्रह्मण सुधा भगवान ब्रह्मण भगवान सुदा भगवान जो ब्रह्मा के सूत पुत्र है सनत कुमार जी ब्रह्मा जी के पुत्र है श्रुता हमारे पुत्र उन्होंने कहा प्रमादो वही मृत्यु ऐसा बोला है प्रमाद मृत्यु है अगर आत्मनिष्ठा में कोई प्रमाद करेगा तो वही मृत्यु है माने संसार में भटकता रहेगा प्रमाद मृत्यु कहा प्रमाद को सनत कुमार जी ने कई ग्रंथ में प्रमाद को मृत्यु शब्द से बोला यही मृत्यु है मारक है यही हमारे जान लेने वाला यही है इसलिए प्रमाद कभी न करे ब्रह्म निष्ठा में प्रमाद न करे प्रमादो मृत्यु रितिया प्रमाद को मृत्यु शब्द से कहा कौन कहा भगवान ब्रह्मणा ब्रह्मा जी के पुत्र जो सनत कुमार जी हैं उन्होंने प्रमाद को मृत्यु कहा प्रमाद ही वृद्धि पाए प्रमाद न करें तो साधक को उसी में रहना चाहिए बाह्य काम तो अन्य से भी होता है जो बाह्य बाहर का काम अन्य व्यक्ति से भी हो सकता है साधक से और बहुत बहुत व्यक्ति हैं अन्य व्यक्ति हैं उनसे हो सकता है ये काम अन्य से नहीं होगा साधक का ही कर्तव्य साधक को यही करना है यही करना होगा यदि घर बार छोड़ा है सब छोड़ करके मांग करके खा रहे जीने के लिए ऐसे कर रहे हों तो आपका काम प्रमाद नष्ठा प्रमाद मृत्युसदशक न प्रमादाद प्रमादनो स्वत ततो हमी तथो बंद स्तो व्य न प्रमादाद प्रमादनो ज्ञान स्वस्व ततो मोहस्ततो हमधी ततो, ततो बंदस्तो व्यथा प्रमाद अन्यो अनर्थो ज्ञानी न स्वस्वरूपत प्रमाद अनर्थो अन्यो ज्ञानीना न न अपने स्वरूप की जो प्रमाद इससे अतिरिक्त जो ज्ञानी माने ज्ञान मार्ग में जाना चाहता है जो व्यक्ति ज्ञान मार्ग के लिए जो ज्ञान का ज्ञान मार्ग में जाना चाह रहा है अद्वैत मार्ग का आलम्बन करने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए अपने स्व स्व स्वरूप आता है मैंने अपने स्वरूप अपना जो स्वरूप है ये नहीं शीशा में जो दिखा है वो अपना स्वरूप नहीं है शीशा में दिखता है शरीर ये अपना स्वरूप नहीं है ये शरीर को देखने वाला अपना स्वरूप होता है जिससे स्वरूप दिखता है ना शरीर भी दिखता है यहाँ पीड़ा है यहाँ ऐसा है यहाँ ऐसा अपना स्वरूप होता है यही है तो स्वस्वरूपत प्रमादात अपने स्वरूप के प्रमाद से पंचमी है अपने स्वरूप के प्रमाद से अन्यो अनर्थो ज्ञानी न न अन्य कोई अनर्थ ज्ञानी के लिए नहीं यही एक अनर्थ है अपने स्वरूप का प्रमाद ही अनर्थ है यही अनर्थ है यही उत्पाद प्रचार देगा आपको ज्ञानी के लिए अपने स्वरूप को प्रमाद से अतिरिक्त कोई अनर्थ नहीं होता यही अनर्थ पर्याप्त है अपने स्वरूप को भूलना प्रमाद करना इससे कोई बड़ा अनर्थ कोई भी अनर्थ नहीं यही अनर्थ है अपने स्वरूप को प्रमाद करना अपने स्वरूप के प्रति प्रमाद करना यही सबसे बड़ा अनर्थ है इसका ज्ञानी के लिए ज्ञानी माने ज्ञान मार्ग में जाना जो चाह रहा है भविष्य में ज्ञानी बनना है तो पहले से ज्ञानी बोला अभी ज्ञानी नहीं है अभी ज्ञान कहां हुआ है ज्ञान तो आत्म साक्षात्कार के बाद होगा ना तो अभी से ज्ञान बोल देते हैं जैसे एम ए पढ़ने वाला भी विद्यार्थी और शिशु कक्षा भी विद्यार्थी एक ही होता है दोनों में उपाधि एक ही होती है क्या विद्यार्थी ये भी विद्यार्थी वो भी विद्यार्थी एम ए कर रहा है शो भी क्या बोलते हैं विद्यार्थी बोलते हैं और अभी शिशु कक्षा में है वो भी विद्यार्थी कैसे तो यहां भी ज्ञानी शब्द से अभी ज्ञानी नहीं हुआ है साधक अवस्था में है तो उसके लिए आत्मस्वरूप के जो प्रमाद है इससे बढ़कर कोई अनर्थ नहीं है स्वस्वरूपत प्रमादात अन्यो अनर्थो ज्ञानीना ना न अपने स्वरूप के प्रमाद से अन्य कोई अनर्थ ज्ञानी के लिए नहीं है ज्ञानी का सबसे बड़ा प्रमाद यही है अपने स्वरूप का प्रमाद करना यही सबसे बड़ा अनर्थ है क्यों अनर्थ क्यों होगा अगर अपने स्वरूप का चिंतन छोड़ देगा प्रमाद कर देगा तो क्या अनर्थ होगा कहते हैं देखो क्या होगा अगर अपने स्वरूप के चिंतन से प्रच्युति हो गई बाहर हो गया तो क्या होगा तत्व मोह मोह हो जाएगा शरीर में मोह आ जाएगा अगर आत्म चिंतन छोड़ देगा तो मोह पैदा होगा इधर। वो तो मोह क्या करेगा कहते तत्व अहमदी मोह अज्ञान अज्ञान से अहंकार आ जाएगा शरीर में मैं भी कुछ हूं आ जाएगा मैंने आत्मचिंतन को छोड़ देता है तो तुरंत मोह ढगलेगा उसको मुंह पैदा होगा और वो मोह क्या करेगा शरीर में अहंकार पैदा कर देगा अहमधि तने तो मोह से अहंकार अहम बुद्धि होगी शरीर आदमी और अहम बुद्धि जब शरीर में आ गई तो बंधन के लिए पड़ जाएगा अहम बुद्धि से बंधन ततो बंधा, बंधन हो गया बंधन होने से क्या होगा कहते कष्ट पाएगा व्यथा ततो व्यथा, कष्ट पाएगा अगर आत्मा चिंतन से छोड़ दे, छूट गया हो तो मोह ढक लेगा इसको अपना पराया पता नहीं लगेगा तो मोह हो जाएगा मोह होने के बाद में अहम बुद्धि आ जाएगी अहम बुद्धि होने पर क्या होगा बंधन होगा बंधन होने पर कष्ट होगा बेथा बेथा मैंने कष्ट इसलिए आत्मा को कभी भूले नहीं उसी में बैठे रहे अगर साधक बनना है तो उसी में रहे कहा आप अपने स्वरूप के चिंतन का प्रमाद न करें प्रमाद करें तो यह अनर्थ के लिए जाए अनर्थ यह है उधर प्रमाद कर दिया मोह छा गया मोह छाने पर अहमबुद्धि आ गई अहमबुद्धि आने पर फिर कुछ करने लगा जो भी होने लगा तब फिर बंधन हुआ बंधन से कष्ट ऐसा जाता है इसलिए वहां से हटे नहीं ये कहा आगे बोलते हैं विषयाभिमुखम दृष्टि विद्वांसम अपनी विस्मृति धीतो विक्षेपय प्रियमुख दृष्टि विद्वांसम अस्मृति आत्मा विस्मृति है ना आत्मा विस्मृति विस्मृति य आत्मा विस्मृति जब अपने आप को चिंतन छोड़ देगा व्यक्ति पहले कर्ता भी था वो तो यदि छोड़ दिया विस्मृति हो गई आत्मा को भूल गया आत्मा विस्मृति क्या करती है तो कहते हैं विषयाभिमुखम दृष्टवा विद्वानसम अभी साधक लगा हुआ था अपने साधना में लगा था विद्वान था विवेकी था, था उसको भी हाँ जो आत्मविस्मृति है क्या करती है विषयाभिमुखम दृष्टि विषय की तरफ उसके अभिमुखी हो गया अब विषय की तरफ जा रहा है सागर जब आत्मा आत्मविस्मृति हो गई उसका काल में वो आत्मविस्मृति क्या काम कर देती है आत्मा आत्मविस्मृति हो गई विषय की तरफ जाने लगा वो तो विषयाभिमुखम दृष्टि विषय के तरफ मुख वाला देख करके विद्वांसम अभी विवेकी को भी आ, बड़े बड़े विजी लोग को तक आ गए ऐसी स्थिति आ जाती है विद्वांसम अभी विस्मृति विक्षेप उसको विक्षेप पैदा कर देती है और जो आत्मविस्मृति है उसको विक्षेप पैदा कर दे दो विस्मृति करता है हाँ। तो उ, उस अभिमुख पुरुष को देख करके व्यक्ति को देख करके जो आत्मविस्मृति विषयाभिमुख काल में आत्मचिंतन नहीं हो रहा है उसका आत्मविस्मृति हो गई तो आत्मविस्मृति क्या कर दे धी दो शहर विक्षेप है बुद्धि के दोषों से दोषों को सहारा लेकर के उसको विक्षेप पैदा कर दे तो विक्षिप्त तो होगा यह स्थिति है कैसा विक्षेप कराती है वो आत्मविस्मृति बुद्धि के दोषों से ही दोष है कि विक्षेप है कहा बुद्धि के दोषों से उसको विक्षेप पैदा करा देती है विक्षिप्त कर देती है न ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए उधर ही फंसा रहेगा हुआ बुद्धि दोषों बुद्धि के दोषों के कारण उसको विक्षेप करा देती है विक्षेप कराने वाली आत्मविस्मृति उसको विक्षेप करा देती कैसा तो एक दृष्टान्त दिया योषाजारम इवा प्रियम जैसे पुलटा स्त्री है बेसिया स्त्री है जैसे जार पुरुष को माने पर पुरुष को अपना पुरुष को तो जार नहीं बोलते हैं पर पुरुष है तो स्त्री फंस क्या क्या यो माना स्त्री जारम इव प्रियम जैसे जार पुरुष है उसको अपने चंगुल में फंसा देती है उसको पागल बना देती है चंगुल में फंसा करके उसी प्रकार ये जो आत्मविस्मृति है इतने खतरनाक है कौन आत्मा को भूलना यह आत्मविस्मृति कोई काम करती है बुद्धि में दोष पैदा करवा करके उस व्यक्ति को चाहे विषयाभिमुख पुरुष को विक्षेप पैदा कर दो इसलिए आत्मविस्मृति न आवे ये सावधान रहे आत्मा के स्मरण ही होता रहना चाहिए चिंतन होता रहना चाहिए अगर आत्मविस्मृति हो गई तो इतनी बड़ी हानि होने वाली है ये कहा विषयाभिमुखम दृष्टवा विषयाभिमुख व्यक्ति को देख करके आत्मविस्मृति विद्वांसम अभी विवेकी भी है तब भी हाँ विद्वान माने विवेक तभी जो आत्मविस्मृति है वह ही दोष विक्षेप है बुद्धि में दोष पैदा करा करके उसको विक्षिप्त बना देती है उस व्यक्ति को विषयाभिमुख पुरुष उसको व्यक्ति को ये विक्षेप पैदा कराती है कैसे तो दिया योषा जारम इव प्रियम ये दृष्टांत दिया जैसे कोई उलटा है देशिया स्त्री है कोई जैसे जार पुरुष है उसको अपने चंगुल में फंसा करके पागल बना देती है उसी प्रकार ये आत्मविस्मृति भी इसको पागल बना देती विषयों की तरफ ले जाती ये इसलिए आत्मविस्मृति कभी नहीं यही प्रमाद है आत्मविस्मृति बना ही प्रमाद वो महाशत्रु हो जाता है इसलिए आत्म ये स्मरण में चिंतन में प्रमाद नहीं करना चाहिए प्रमाद करेंगे तो स्थिति ऐसी हो जाएगी ये कहा आगे यथापकृष्टम सही बाहलम क्षणमात्र न तिषति तथा तथा माया माया प्राज्ञं यथा य बाल क्षणमात्र नोया कसे आपके जीवन में इतनी सावधान होना चाहिए इतने सावधान आत्म विस्मृति कभी न हो बहुत सावधानी की जरूरत है अगर साधक बनना है साधक यदि अभिमान करना है वो बात अलग है मैं साधक हूं अभिमान करना है वास्तव में यदि बनना है तो बड़ी सावधानी की जरूरत है ठीक हैं। जैसे तालाव में काई जम जाते हैं हरा हरा काई जमते हैं ना वो शिदाल बोलते हैं उसको संस्कृत काई जमा हुआ है हरा हरा हरा पुराने तालाव जब बहुत दिन के होते हैं तो काई जम जाते हैं हरा हरा दिखता है पानी नहीं दिखता हाथ से थोड़ा हटाते हैं जब हाथ ऐसा करते हैं तो हटे जैसे लगते हैं हाथ निकालते हैं तो तो एक क्षण में फिर डर जाता है वैसे आप साधना करके बैठे हुए हैं कुछ दिन हो गया साधना करते करते बैठे खतरा है कभी भी विषय आपके ऊपर आक्रमण कर सकता है जब तक अंतिम प्राण है तब तक साधक बन के रहना होगा कभी भी, भी आक्रमण हो सकता है वो शहवाल की तरह जैसे शहवाल को आप हटाते हैं हटा जैसा लगा हाथ निकालते फिर बंद कर देता है वो ढकता है वैसे यहां भी यथाप यह अकृष्टम शैवालम क्षणमात्रम न तिष्ठती जैसे हटाया गया जो काई है पानी के ऊपर में काई होता है शैवाल तो क्षणमात्रम तिष्ठती जहां आप पहुंचा दे एक क्षण भी नहीं रहेगा ढक जाता है फिर तुरंत ढकता है उसका स्वभाव ऐसा हो जाता है इसी प्रकार यहां भी आद्रनोती तथा माया ये माया जो है ना उसी प्रकार आपको फिर ढक देगी जैसे तैसे माया का पर्दा आप दूर करते हैं कि मैं सच्चिदानंदन आत्मा हूं तब पहुंचने लगते हैं तब तक फिर ढक देती दबोच दी माया उसी प्रकार वो काय काम कर देखो माया आब्रनोती तथा माया प्राज्ञम बापी परामुखम विवेकी व्यक्ति भी विषयाभिमुख हो जाता है फिर वो माया ढक देती है फिर अतापता नहीं बस जैसे बेहोशी व्यक्ति होता है ना उसको होशाबाश नहीं वैसे हो जाता है माया में पागल हो जाता है फिर विषयों की तरफ भी धावा करता है इसलिए एक क्षण के लिए भी आत्मविस्मृति होने के समय न देखिपत्ता है ये कहा यथा अपकृष्टम शहिवालम जैसे अपकृष्ट शहाल माने खींचा गया शहवाल क्षण मात्र न तिष्ट एक क्षण भी हम जहां रखना चाहते हैं नहीं रख पाते हैं हम चाहते हैं पानी हटाएं एक शैवाल हट जाए तो यहां से स्वच्छ पानी पिए जब तक करते हाथ करते हैं तब तक तो आगे डर देकर पानी पीने नहीं देता हो एक क्षण के लिए भी रुकता नहीं है, तुरंत ढकता है जैसा उसका स्वभाव है इसी प्रकार यहां भी आब्रणती तथा माया यहां भी जरा सा कभी कभी लगता है कि मैं साधक हूं मुझे आत्मचिंतन करना है करके कर, कुछ कुछ होता है तब तक माया ढकती है माया ढकती क्या ढकती माने कर्तव्य तो बुद्धि दिखा देती है बुद्धि में ना ये करना है वो करना है वो करना है ये यही माया है और क्या माया है ये करना वो करना लौकिक काम दिखा देगी वो माया मैंने कोई साड़ी पहन करके आपके सामने तो कोई तो आना नहीं है दुनिया भर के कर्तव्य बुद्धि दिखा देगी ये करना है वो करना वो करना यही माया है माया इसी का स्वरूप है तब उधर ही लग गया वो फिर आत्मचिंतन से गए ऐसी स्थिति होती है प्राग्ञापी परामुखम विवेकी को भी विषयाभिमुख बना देती है माया इसलिए सावधान रहे हमेशा आत्मचिंतन करता रहे प्रमाद न करे वहां प्रमाद करेगा यही मृत्यु है कहा, आगे। यदि चितमीषद बहिर्मुख सन्नीपते ततस्त प्रमादत प्रच्युत केली कंदुक सोपान पति यथा तथा लक्ष्यच्युत सद यदि चितमीशद बहिर्मुखम संपति ततस्तः प्रमादत प्रच्युत केली कंदुक सोपान पंक्त पति तो यथा तथा दृष्टान्त देकर के समझाते हैं जैसे प्रमादतः प्रच्युत केली किसी के हाथ में गेंद था कंदुक बोलते हैं गेंद को प्रमाद हो गया असावधानी हो गई सीढ़ी ऊपर के सीढ़ी में गिर गया वो प्रमाद के कारण से आलस्य मैंने कोई हो गया असावधानी हो गई किसी के हाथ में गेंद था तो ऊपरी वाले सीढ़ी में गिर गया हो वो छत के बराबर के सीढ़ी में गिर गया तो तो जो गेंद गिरता है प्रचूत माना गिरा फिसल गया हाथ से फिसल गया गेंद ऊपर वाली सीढ़ी में गिरा अब क्या होता है केली कंदूक माने खेल के जो कंदूक है खेल का गैप केली माने खेल होता है खेल का जो साधन है कंदूक कंदूक का अर्थ है वो असावधानी से गिर गया माने गिर गया असावधानी हो गई कोई ना कोई ऐसे हो गया हाथ से छूट गया कहा छूटा इस ऊपर की सीढ़ी में छूटा है अब उसको नीचे जाने के लिए वो जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी एक सीढ़ी के बाद एक एक एक और नीचे नीचे कितना नीचे हो जाता है हो क्या जैसी स्थिति है लक्ष्य चेचूत हो गया तो चलते चलते बहुत नीचे पहुंच गया ऐसी स्थिति यहां भी ये यह कहते हैं प्रमादत प्रच्युत केली कंदुक जो असावधानी के कारण अगर सावधान होता पकड़ के ठीक से बैठा होता तो गिरना नहीं था उसने प्रमाद हो गया जो भी हुआ कोई निमित्त बना उसमें प्रमाद कर गया प्रमाद से गिर गया असावधानी के कारण जो गिरा हुआ कौन प्रच्युत केली कंदुक केली माने होता खेल वो खेल में खेला जाता है कंदुक माने जो गेंद है तो गिर गया असावधानी के कारण किसी के हाथ से गेंद छूट गया था छोटा सीढ़ी के ऊपर सोपान और माने सोपान माने सीढ़ी को सोपान बोलते हैं तो वो जैसे एक सीढ़ी के बाद एक बार गिरा तो अब वो अपने आप गिरता रहेगा नीचे नीचे होता रहेगा जैसा स्वभाव बना हुआ है ये दृष्टांत है ठीक इसी प्रकार हमारा मन भी एक बार अगर वहां लक्ष्य से गिर गया तो नीचे नीचे होकर के वो गेंद की तरह हो जाएगा ठीक है यथा ये तो दृष्टांत है तथा माने उसी प्रकार लक्ष्य च्युतम सर यदि चित्तम चित्त माने हमारे जो मन है जरा सा भी ईशत मैंने थोड़ा भी बहुत लक्ष्य से च्यूत हो गया तो क्या कहना उसका किंतु जरा सा ईषत माने थोड़ा थोड़ा सा भी लक्ष्य से यदि च्यूत हो जाता है लक्ष्य क्या है ब्रह्मा साधक के लिए चाहे द्वैत भाव हो चाहे अद्वैत भाव हो अद्वैत भाव में ब्रह्म एक आत्मा है ठीक द्वैत भाव में भी ये नहीं कि उनको कुछ नहीं करना पड़े हमेशा अपना ईष्ट चिंतन करना होगा उनको ये नहीं कि द्वैतवादियों के लिए द्वैत भाव वालों के लिए कुछ नहीं करना खाली अद्वैत भाव वालों को ही करना ये नहीं नियम है। यदि साधक हैं द्वैत भाव में हो चाहे अद्वैत भाव में जो अपना जैसा साधन होगा उसको साधन से हटना नहीं करते रहना पड़ेगा ये कहना चाहिए लक्ष्य च्युतम सद यदि लक्ष्य से च्युत हो गया कौन यदि चित्तम मैंने हमारा मन चित्तम माने मन ईश ज्यादा नहीं थोड़ा भी विचलित हो गया कैसा लक्ष्य से जरा भी विचलित हो गया ईश्वर मैंने थोड़ा सा वने पर क्या होगा बहिर्मुखमसद वो तो बहिर्मुख हो जाएगा क्या हो जाएगा अगर अंतर्मुखी वृत्ति से जरासा भी हट गया तो बहिर्मुख हो जाएगा कौन मन हमारा चित्त बहिर्मुखम सब निपटते ततस्तः बहिर्मुख होने के बाद में अब वो चलता चलता कहां तक पहुंचेगा अंतिम में विनाश होगा गीता के द्वितीय अध्याय में ऐसा बहिर्मुख वाले की क्या स्थिति होती है द्वितीय अध्याय बताया ध्यातो विषयान पुमस यहाँ से माने बहिर्मुख हो गया जरा सा मन विषय का चिंतन उठा संकल्प हुआ बीज रूप में आ गया ध्यातो विषयान पुंसा विषयों को चिंतन करने वाला जो व्यक्ति होगा अभी विषय है पता नहीं चिंतन उठा मन में उठा अमुक विषय ऐसा होता है मन में उठा चिंतन हुआ ध्यातो विषयान पुंसा संघेसु उठ जाएगी आसक्ति आएगी वहाँ सामान्य आसक्ति बनेगी इष्ट बुद्धि हो गई मन में ही है विषय अभी दूसरे के कब्जे में है विषय अपने कब्जे में नहीं है विषय दूसरे के अधिकार में है कि हमारे मन में हो गए ये मेरे को मिल जाए मन में चिंतन उठा अमुक विषय अच्छा होता है उसके बाद में उसके मुझे मिल जाए ऐसी इच्छा सामान्य इच्छा हो गई ध्याय तो विषयानुपुंसु उपजाए उनमें संग मने आसक्ति पैदा हो ये मेरे हो जाए और संगात संजायतें काम जब आसक्ति होगी तो आगे काम करते तीव्र इच्छा हो जाती क्या हो जाए पहले सामान्य इच्छा होगी उस उस काल के आशक्ति कहा और विशेष इच्छा अब तो ये मेरा होना ही चाहिए ऐसे निर्णय में पहुंचता है व्यक्ति अपने अधिकार में नहीं है किसी अन्य के अधिकार में है अब तो मेरा होना ही चाहिए ऐसे पहुंचता है उसको कहते हैं काम इच्छा का नाम है काम हाँ संगात संजायते काम आशक्ति के बाद काम पैदा होता और कहते हैं काम तीव्र इच्छा को काम कहते हैं किसको सामान्य इच्छा को वहां पर आसक्ति शब्द से बोला और कोई इच्छा बढ़ करके तीव्र हो जाती है अब तो मारने मरने की तैयारी में रहेगा उस विषय में उसका मैं काम बोलते हैं उसको काम कामात भवती ध्याय तो विषयानपुंसाएते काम कामात क्रोधो भी जाये थे इच्छा हो गई प्रबल ये पुस्तक दूसरे के अधिकार में मेरी मेरे हो जाए मेरी इच्छा है ऐसी इच्छा है, मेरे अधिकार में नहीं है अब उस स्थिति में वो व्यक्ति पहले तो बोलेगा भाई ये मेरे को दे दो या कुछ बोलेगा जैसा भी होगा सामान्य रूप से वो नकार कर देगा तो क्रोध पैदा ये कौन होता है मेरे लिए रोकने वाला क्रोध पैदा होगा इच्छा क्रोध रूपी पुत्र पैदा कर देगा क्यों कुछ अड़चन आ गया क्या हो गया सीधा किसी ने दिया नहीं और दूसरे के अधिकार में है वो विषय अब चाहता हूं मैं तो क्रोध पैदा हो जाता है इच्छा प्रबल होने के बाद विषय के जब अभाव हो जाता है विषय नहीं मिलने की संभावना है तो क्रोध पैदा होगा कामात क्रोध हो क्रोध पैदा और क्रोध आने के बाद में अब वो शास्त्र में क्या कहा क्या नहीं कहा किसी को नहीं मारना या मारना या कुछ करना कुछ भूल जाता है सब क्रोधात भवदि सम्मोह यही मोह अज्ञान छा जाता है क्रोध से अज्ञान पैदा होता है फिर कर्तव्य या कर्तव्य कुछ भी नहीं माता पिताओं को ये तलवार उठा के काटना मारना कुछ भी करना लग जाएगा वो तो विषय चिंतन शुरू हुआ था ना वहां से यहां तक पहुंच गया वो व्यक्ति ध्याए तो विषयानुपुमस संगस थे सूप जाए थे संगात संजाय थे काम कामात क्रोधो भी जाए क्रोध पैदा होगा और क्रोध पैदा होने पर क्या हो क्रोधात भवत सम्म जब क्रोध आ गया तो फिर अपना पराया उसको कुछ सूझेगा न उस काल में पिता को भी मार दिया देखा है माता को मार देता क्रोध के कारण है तो मारा होगा क्रोध आ गया उसको किसी विषय को लेकर के अब उसके विषय की पूर्ति नहीं हो रही वहां उससे सहन नहीं हो रहा है क्रोध आ गया क्रोध आने के बाद में अपना पराया कुछ समझता है शास्त्र भूल जाता है सब समोह पैदा होता है क्या होता है माता पिता को नहीं मारना चाहिए चोरी नहीं करना चाहिए दूसरे के धन नहीं छीनना चाहिए सब भूल जाता है मोह आ गया जो क्रोधाधवी समोह एक के बाद एक पैदा होते रहते समोह हाथ स्मृति विभ्रमा जब अज्ञान छा जा जाता है उसके ऊपर क्रोध के कारण अवस्था में कुछ उसकी जानकारी कुछ भी पता नहीं रहता कोई समझाए समझेगा नहीं उस काल में ना? जो अज्ञान के पर्दा पड़ा हुआ है सम्मोह हाथ स्मृति विभ्रमा कर्तव्य कर्तव्य जो स्मृति है वो भूल जाता है उस काल ये मुझे नहीं करना चाहिए कुछ भी पता नहीं होता मुह छा जाने से क्रोध से मोह पैदा होगा अज्ञान अज्ञान होने के बाद में कर्तव्य कर्तव्य रूप स्मरण उसको कोई ख्याल नहीं रहेगा एक के बाद एक नीचे गिरता गया स्मृति भ्रंश हो गई क्या हो गया कर्तव्य करते भूल गया तो बुद्धिनाश होता है उस काल में स्मृति भ्रंसात बुद्धिनाश हाँ बुद्धिशून्य हो गया कोई समझाया कुछ नहीं बुद्धिशून्य जड़ जैसा हो गया बुद्धिनाशात प्रणस्य बुद्धिनाश नहीं हो गया बुद्धिनाश होने के बाद स्वयं नष्ट हो जाता है नष्ट होने वाने मरता तो नहीं वो व्यक्ति मृत प्राय हो जाता है जब कर्तव्य कर्तव्य कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं तो क्या है वो जीवन मृत म्रित मृत प्राय हो जाता है मरा हुआ व्यक्ति के समान हो जाता है माने समाज के लायक नहीं रहता कोई मरण है वहां ये स्थिति है इसलिए कोई भी हो चाहे द्वैत भाव में भजन करता हो चाहे अद्वैत भाव में करता हो दो प्रकार के साधक होते हैं और इष्ट अलग है जिस ढंग से भी करते हो लक्ष्य से च्यूत नहीं होना चाहिए ये मन यदि लक्ष्य से च्यूत हो गया फिसल गया जरा कहते हैं लक्ष्य हमारा कोई इष्ट होगा परमात्मा चाहे निराकार रूप में हो चाहे साकार रूप में हो जैसा भी लक्ष्य होगा हमारा उद्देश्य जो होगा ध्येय होगा लक्ष्य होगा तो लक्ष्य च्युता सर यदि चित्त में सर ये चित्त थोड़ा सा ईश्वर थोड़ा भी ज्यादा गिरेगा तो क्या स्थिति है थोड़ा सा भी यदि लक्ष्य से विचलित हो गया हाँ परमात्मा भजन जो मानते हैं वो लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य से यदि चुट हो गया तो बहिर्मुख हो जाएगा बहिर्मुख हम सत बहिर्मुख हो जाएगा माने आत्मा में रहेगा या शरीर आदि में रहेगा दो ही तो कारण है इसके रहने का बहिर्मुख हो जाएगा बहिर्मुख होने पर क्या स्थिति होगी सन निपटते ततस्तव फिर वो गिरना ही गिरना वहां फिसलते फिसलते फिसलते मन बहुत नीचे चला जाएगा कैसे चला जाता है दृष्टांत दिया प्रमाद प्रच्युत केली का अंतुका सोपान पंक्तो पतितो यथा तथा हाँ जिस प्रकार असावधानी के कारण प्रमाद माने असावधानी असावधानी के कारण गिर गया कौन केली का खेल का गेंद प्रच्युत फिसल गया हाथ से गिर गया कहा गिरा सीढ़ी के पंक्ति माने सीढ़ी के ऊपर गिर गया संजो का ऐसा बना उसकी स्थिति होती कि आगे एक सीढ़ी दो सीढ़ी तीन सीढ़ी चार सीढ़ी दस सीढ़ी हजारों सीढ़ी नीचे नीचे नीचे अपने अपना एकदम नीचे पहुंचा जैसे गेंद की स्थिति है वो स्थिति हमारे मन की हो जाती इतने नीचे उतर जाता इसलिए इसको बहिर्मुख होना न दे अंतर्मुख में रखे तो इसको खुराक चाहिए कि बिना खुराक का नहीं रह सकता तो खुराक इसको हुई आत्मचिंतन उसी तत्सबंध ग्रंथ का स्वाध्याय आदि जो होगा वो तो खुराक दे तो उसको उलझन में पड़ा रहेगा विषय चिंतन से छुटका रह इतना तो अभी हम लोगों को इतना पता लगता है हम यह एक घंटे के लिए बैठते हैं तो ये पंक्ति के उलझन में हम लोग रहते हैं क्या बोला क्या बोल रहा है ऐसा लगता है बाह्य विषयों का वो सवास नहीं होता इतने काल शास्त्र चिंतन कहते हैं अगर भजन हो सके तो सब सर्वोत्तम है वो पहला काम है अगर न हो सके तो ये दूसरे नंबर का काम शास्त्र चिंतन ये कैलाश आश्रम के जो आदि संस्थापक हुए धनराज गिरिजी महाराज वेदांत में बड़ी निष्ठा उनकी कहते हैं उनके पास पढ़ने वाले 100 सौ प्रस्तांतरीय के ज्ञाता उनके शिष्य साथ में घूमते थे बोलते एक सौ प्रस्तांतरीय के ज्ञाता आज कई साल पढ़ाने के बाद भी किसी को प्रस्तांतरीय का ज्ञाता बनाना मुश्किल है साधुओं की स्थिति ऐसी है थोड़ी दिन में उग जाते दो चार दिन अच्छा लगता है सुने पाठ कुछ करें कुछ गए क्या पढ़ जाएंगे तीर्थाटन करेंगे इधर जाएंगे बुद्धि ऐसी बनती है बहुत थोड़े समय में विक्षिप्त होते हैं किंतु उनके जमाने में कहते हैं वो 100 सन्यासी उनके पास के क्या था उनके पास रहते थे जितने बड़े विद्वान थे वो तो वो कहा करते कहते हैं ये जो स्वाध्याय जो है ना कलयुग की समाधि है उनका कहना ये स्वाध्याय जो चलता है कलियुग की समाधि है क्यों भजन हमेशा होना नहीं है अब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मिलेगा तो इधर उधर की बातें शुरू हो जाती ही, है आइये प्रतिदिन के हमारी दिनचर्या यही होती है उसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया संसद में ऐसा हुआ हम जगह ऐसा हुआ यही चलता है भजन हमेशा होता नहीं है करके देखा हुआ है मन स्थिर होकर के एकाकार वृत्ति में बने बना रहे ऐसा हो नहीं रहा है तो ये शास्त्र के उलझन में भी लग जाएगा तो कम से कम उन दुनिया की निंदा स्तुति से तो बच जाएगा उसको शास्त्र चिंतन को कलयुग के समाधि बता रहे ये स्थिति है तो यहाँ से लक्ष्य से च्युत नहीं होना चाहिए व्यक्ति को तो लक्ष्य अच्युतम सद यदि चित्त में सद यदि ये चित्त मन मन हमारा थोड़ा सा भी ईशन कहा है ज्यादा गिरेगा तो क्या होगा पता नहीं थोड़ा सा भी यदि विचलित तो हो जाए हाँ। अपने लक्ष्य से लक्ष्य परमात्मा होता है यहाँ साधकों के लिए अगर थोड़ा भी फिसल जाए तो बहिर्मुखम सन बहिर्मुख हो जाएगा वो बैरमुख होता हुआ निपटे ततस्त उसके आगे गिरता गिरता जाएगा बाहर बाहर बाहर हो गए एकदम बाहर पहुंच जाएगा ये स्थिति है तो प्रमादत प्रत्युत अकेली कंधु का सोपान पंक्त उपित तो यथा तथा कहा जैसे असावधानी के कारण जो खेल का गेद है गिर गया किसी कारण गिर गया कहा गिरा सीढ़ी के ऊपर गिरा सोपान पंक्ति सोपान माने सीढ़ी सीढ़ी के ऊपर में गिरा हुआ उसको नीचे धकेलने के लिए आपको प्रयत्न नहीं कर रहा आप नीचे नीचे नीचे होता जाता है वैसे मन की भी स्थिति एक बार फिसल जाए तो फिसलता ही रहेगा इसलिए फिसलने न दे लक्ष्य से मन को विचलित प्रमाद अगर विचलित कर दे तो प्रमाद कर गए आप बहुत सावधान रहना चाहिए ये तात्पर्य है आगे विषया स्वा विषेत संकल्प ये तदगुण संकल्प कलना विषय स्वा विशच्चे सकलगुण सम्य सकना विषयों में प्रवृत्ति कैसे होती विषय है सबकी प्रवृत्ति नहीं होती है ये जो विषय है एक व्यक्ति को वहां राग है प्रेम है और एक को वहां द्वेष है द्वेष वाला नहीं जाएगा वहां द्वेष है और एक उपेक्षा बुद्धि में जीता है राग भी नहीं द्वेष भी नहीं एक ही मकान को लेकर के सब लड़ते नहीं है जिसकी आसक्ति बन गई हो वो लड़ाई करेगा तो विषयों में प्रवृत्ति कैसी होती कहते हैं विषयेश आविशद चेता ये जो चित्त चेता माने चित्त जो हमारा मन विषयों में प्रविष्ट जब होता है प्रवेश कर किया है जिस मन ने विषयों में पहुंचा है जो मन विषय शु चेता आविशत प्रवेश किया हुआ युक्त विषयों में पहुंच गया जो मन क्यों माने संकल्प गुणान कहते हैं विषयों में प्रविष्ट होना ने भीतर में विषय के चिंतन जब करता है ये हमारा मन कोई भी शब्द स्पर्श रूप गंद पांच ना दिया है सारांश करके अनंत रूप होते हैं विषयों हो का किंतु सारांश जो निचोड़ है वो होता है शब्द स्पर्श रूप का कोई भी विषय भी हम लाते हैं अपने पास तो पांच में से किसी एक प्रकार से उपभोग करते हैं या सुनते हैं या सुखते हैं या चखते हैं या छूते हैं या देखते हैं है। कोई भी विषय होगा उपभोग का प्रकार पांच है विषय तो अनंत है इसलिए पांच विषय कहते हैं पांच विषय बोलते हैं तो विषयों में लगा हुआ जो चित्त होगा ना भीतर में विषयों में पड़ा हुआ क्या कहता तदगुणान चिंतन उनके गुण को चिंतन करेंगे जितना काम आने वाला है योग्य है ऐसा है किस काम में आएगा ऐसा होगा उसको रिसर्च करने लग जाता है किसके विषय का चाहे पत्थर हो बिट्टी हो काम तो आते ही है वो ये अमुक काम में आएगा ऐसा है उसका प्रयोजन उसको दिखने लग जाता है विषयों में लगा हुआ जो चित्त होगा जिसका चित्र विषयों की तरफ है उन विषयों में गुण दिखने लगता है उसको क्या दिखने लगेगा गुण दोष नहीं दिखता गुण दिखने लगता है ये अमुक काम में आएगा इसके बिना काम नहीं चलेगा ऐसी बुद्धि हो जाती है विषय सुषद विशय चित्त विषयों में लगा हुआ जो चित्त है प्रवेश किया हुआ चित्त तदगुणान संकल्प है तदगुणान मान विषय गुणान, गुणान विषयों विशय का जो गुण है गुण तो पूछने को चाहिए जैसे ईटा मकान बनाने का काम आ गया ऐसा होता है खेत खेती के काम आने वाला है अदबा सोचेगा यहाँ बढ़िया सुंदर बगीचा बनाने का काम आएगा अपने ढंग से सोचता रहेगा वहां गुण दिखने लग जाएगा विषयों में फंसा हुआ जो चित्त होगा वो विषयों में गुण दिखने लगता है गुण भी है कुछ बिल्कुल दुर्गुण ही दुर्गुण नहीं है व्यवहार में उपयोगी कई गुण है इनमें तो विषयों का गुणों का चिंतन करने लगे लगेगा अच्छाई का किसका जो अच्छाई अच्छाई हो वो देखता है उसको और सम्यक संकल्पनाथ काम फिर उसके बाद में क्या करता है तो निरंतर चिंतन करेगा उसी का वो विषय ऐसा है वो विषय ऐसा है उसके फायदा इतना है फायदा देखने लग जाएगा गुण दिखने लग जाएगा तो सम्यक संकल्पनात् सम्यक प्रकार से जब विवेचन करता है उस विषय का अपने ढंग से विषय में जिसका मन फंसा हुआ है तो क्या काम उसके पाने की इच्छा हो जाती है उसके बाद अभी तो दूसरे के अधिकार में है वो विषय मिल जाए तो मैं ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा इस तरह का मकान बनाऊंगा ये खेत अमुख खेत मिल जाए बड़े अच्छा खेत है ऐसी बुद्धि हो गई या ये चीज हो सकता है ये अपनी कल्पना कर ली उसके बाद संकल्प सम्यक संकल्पना संकल्पनात्म जब संकल्प करता है उसके बारे में विवेचन करता है तो तत्सबी इच्छा पैदा हो जाती है उस विषय में ठीक विषय की इच्छा पैदा ये मेरे हो जाए अब ऐसी इच्छा और कामात पुश प्रवर्तनम कहते हैं जब इच्छा होगी तब उसकी प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी उसके पाने के अनुकूल प्रवृत्ति किस तरह से किस व्यक्ति के हाथ में है बीच में कितने रोड़ा आने वाले हैं सब देख लेता है वो उसके पाने के अनुकूल प्रवृत्ति इच्छा जब जागृत हो गई पाने की तब कामा सब प्रवर्तन उसके बाद इसकी प्रवृत्ति होती है हो, उस विषय की तरफ इतने अच्छा। में रुकना नहीं है अभी अच्छा जब चला गया विषय की तरफ पहुंचा अब उस विषय को पाने के लिए प्रयत्न में आरंभ कर दिया तो इधर क्या होता है तत स्वरूप विभ्रंशो बिभ्रष्टस्तु पतत्यद पति विनाश पुनर्नाहयीक्षते संकल्प वर्जयतस्मात्नर्थस्व कारण ततः स्वूप विभ्रंशो बिभ्रष्टस्तु पत्यध पतित विना नाशम पुनर्नाहयीक्षते संकल्प वर्जय ततः जब उधर बाहर प्रवृत्ति हो गई थोड़ा विषय चिंतन मन में आ गया था उसका गुण दोस्तों नहीं दिखा वहां गुण दिखने लग गया उसको ये अमुक काम में आएगा काम में ऐसे आते हैं जहां तक टट्टी भी काम आ जाती है ऐसा पदार्थ नहीं बिना बे काम के हों संसार में स्थिति कहीं ना कहीं उपयोग है तो जो विषयों में फंस गया मन वो मन विषयों का गुण का चिंतन करेगा वो तो जब विषयों का गुण का चिंतन करता है तो क्या कर? होता है उसको पानी की इच्छा हो जाती है और मेरे हो जाए मेरे कब्जे में आ जाए विषय इच्छा होती है इच्छा होने पर प्रवृत्ति होती है। जब विषयों में प्रवृत्ति हो गई इधर स्वरूप से भ्रष्ट हो गया हो आत्मचिंतन से चला गया विषयों की तरफ प्रवृत्ति हो गई तो आत्मचिंतन ना समय नहीं रहा कहते तथा स्वरूप विभ्रंश विषयों की तरफ प्रवृत्ति हो गई है बाहर तो स्वरूप से भ्रष्ट हो गया फिसल गया विषय चिंतन काल में आत्मचिंतन कहा होगा विषय की प्रवृत्ति के लिए आपदाबी में लग गया है अब क्या क्या करके वो विषय हाथ में लेना है तो स्वरूप विध्वंस यही होगा विषयों में माने तषय में प्रवृत्ति होने पर जब हमारा मन बाहर की तरफ हो गया और हम लग गए विषय की तरफ तो तथा स्वरूप विध्वंस स्वरूप से जल जाएगा वो आत्माकार वृत्ति में उस काल में नहीं रह सकता फिर विभ्रष्ट तत्व पताते थे जब गया है अपने स्थान से कहा से आत्माकार वृत्ति से गिर गया वो बहिर्मुख वृत्ति में चला गया तो पता थी आधा फिर नीचे नीचे जाएगा वो जो सोपा होना पंक्त वाली बात है फिर वहां कहाँ तक जाएगा बहुत नीचे पहुंच जाता है व्यक्ति आगे जाकर बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचा हुआ जो फिसलने लगता है ना उसको शर्म भी नहीं होता था, था, था थोड़ा फिसला तो क्या है फिर और फिसलेगा और, और, और एकदम नीचे पहुंच जाता है ये कहा पता थी और विभ्रम जब वहां से स्वरूप से विभ्रंश होगा तो नीचे नीचे गिरेगा कहते हैं पति तस्विनाशम पुनर्नारोह एक क्षति जो गिर गया है पतित हो गया नीचे गिरा है अपने स्थिति से गिरता आया ये भी एक गिरना है ये नहीं कि पहाड़ से गिरना ही गिरना नहीं जिस स्थान में आप थे उस स्थान से नीचे होना भी गिरना होता है स्थान अव्रष्टा न केसा दंता नखा नरा ऐसा कुछ कहा गया है कि जब तक अपने स्थान में होते हैं वही अच्छे लगते हैं स्थान से नीचे जाने के बाद अच्छे नहीं लगते हैं। कुछ है राजा कुल मंत्रिणश्च पहा स्थान भ्रष्टा नशोभनते केशा दंता नटा ये चीज स्थान से भ्रष्ट होने पर अच्छे नहीं लगते अपने स्थान में अच्छे होते है राजा जब तक उस गद्दी में है वो तब उसकी शोभा है अब नेपाल के राजा गड्डी में नहीं है ना अब शोभा है क्या नहीं निकाल दिया वहां से राजा जब तक अपने स्थान में होता है तभी तक अच्छा लगता है स्थान से गिर जाने पर अच्छा नहीं लगता शोभा को प्राप्त नहीं होता राजा कुलबधुर जो कुलीन स्त्रियां हैं कुलबधूर कहते तो हैं उनको कुलीन स्त्री अच्छे घर के लड़कियां जो होती है वो अपने स्थान से गिरे तो अच्छा नहीं लगता अपने स्थान में ही अच्छी होती है राजा कुलबधुर विपरा ब्राह्मण लोग नीचे गिर जाए तो अच्छे नहीं अपने स्थान में पूजा पाठ करते हो चंदन लगाते हूँ शराब नहीं पीते हूँ ब्राह्मण अच्छे होते अगर उन कर्म करने लग जाए ब्राह्मण की कोई महिमा नहीं रही मंत्रिष्ट मंत्री लोग भी जब तक अटल बिहारी जी वहां थे तब तक अच्छे थे अब नीचे हो गए हैं ऐसे ही है। मंत्री मंत्री लोग भी गद्दी में जब तक रहते हैं तब तक स्वभाव को प्राप्त होते हैं गद्दी से नीचे होने पर अब देवी गौड़ा को कौन पूछता है एक दिन पूछते थे उसको विश्वनाथ प्रताप सिंह जी एक दिन पूछते थे आज कौन पूछता है उसको थान से भ्रष्ट हो गया शोभा को प्राप्त नहीं करता थान भ्रष्टा न शो बनते राजा कुलबधुर विप्रा मंत्री राष्ट्र मंत्री और पयोधर पयोधर कहते हैं बादल जिस स्थान में है ना ऊपर से बरसाते हैं वहीं वहां से विचलित होते तो अच्छे नहीं लगते अच्छे नहीं होते हैं ने मे बादल थाना भ्रष्ट होने पर अच्छे नहीं लगते और थान भ्रष्टान शोबंध केशा केश यहाँ अच्छे लगते हैं यही केस नीचे सड़क में अच्छे नहीं लगते थान भ्रष्ट होने के बाद स्वभाग्य प्राप्त नहीं करते केश केश आर में अच्छे लगते हैं और यही केस हजामद करके फेंक देते हैं कूड़ा में अब स्वभाग प्राप्त होते कि नहीं होते नहीं होते केशा दांत दंता दांत जब तक यहां अच्छे लगते हैं ये दांत गिर जाते हैं वह गली में पड़े अच्छे नहीं लगते स्थान भ्रष्ट होने के बाद अच्छे नहीं लगते इसी स्थान में इनकी शोभा है दांतों की यहां से बाहर होते शोभा खत्म जनता नखा नख नक भी जहां है वहीं अच्छे लगते हैं यहां अच्छे लगते हैं नख और काट करके फेंकेंगे तो कर वो नख अच्छे नहीं लगते और नरा मान मनुष्य मनुष्य भी अपने मनुष्य उचित व्यवहार में रहता है तो अच्छा और थान भ्रष्ट हो गया पतित हो गया अच्छा नहीं करता ऐसा कहा है तेज न्याय नीतिशास्त्र कहा है। तो भी कहा तथा स्वरूप्रह्म जब विषयों में जो फंसा हुआ मन है ना उसके गुणों का चिंतन करता है इस ये काम आएगा ये काम आएगा वो ततत विषय में कोई भी हो उसमें वहां गुण दिखने लग जाएंगे क्योंकि तो कोई भी विषय कहे ना व्यवहार जगत में काम तो आता ही है ऐसे बे काम कोई भी नहीं है सब काम में आता रेत भी काम में आता पत्थर भी काम में आता मिट्टी वो कोई भी काम में तो आते ही है ये। तो उनको गुण का चंदन करगा गुण चंदन होगा तो क्या होगा काम आद प्रवर्तन फिर प्रवृत्ति होगी उसकी उसी तरफ आबादाबी करने लग जाएगा वो विषय लेने के लिए प्रवृति उधर होगी उधर प्रवृत्ति होने पर इधर स्वरूप से च्यूत हो जाएगी अब साधन वजन कह उसका ततः स्वरूप विभ्रंशर उधर विषयों की तरफ प्रवृति होने पर इधर साधन वजन से हाथ धो डालेगा स्वरूप अध्यपनोष अपने स्वरूप से भ्रष्ट हो जाता है और दिभ्रष्टस्तु पत ही आता जब स्वरूप से फिसल गया तो नीचे नीचे गिरने लगता है वो ये स्थिति है पतितस्य तस्वीन पतित को एक ही उपाय जो गिरने लग गया ना उसके नाश ही एक उपाय है और कोई उपाय नहीं होता जो गिरने लगा तो गिरता ही रहेगा जो जैसे सीढ़ी से गिरने वाला जो घेर है वो तो गिरता, गिरता गिरता गिरता गिरता एकदम नीचे जाना जो गिर गया उसके नाश के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं पुनर न आरोह इ कहा उसके उत्थान संभव नहीं आरोह माने उत्थान फिर संभव नहीं गिरना ही गिरना गिरना ही गिरना और नीचे जाना ऐसे चलेगा उसका पुनर न आरोह इ्षते आरोह माने उत्थान उसका नहीं देखा गया इसने गिरे ही नहीं बैठे रहे वहीं ये कहते हैं संकल्पम बर्जे ये सारा क्यों हुआ संकल्प के कारण मन में विषयों का चिंतन करने से इतना दंड भोगना पड़ा सबका मूल कारण विषय चिंतन निकला क्या निकला विषय चिंतन निकला इसलिए संकल्पम वर्जय तस्मात ये सारे आपको सामने रख दिया इसलिए सारा निचोड़ यही आया कि संकल्प को त्याग देना चाहिए किसी भी विषय के चिंतन नहीं करना चाहिए चिंतन के पीछे इतने बड़े बड़ी परेशानी है तो संकल्पम वर्जय तस्मात सर्व अनर्थस के जितने भी अनर्थ है सारे वो पैदा करने वाला ये संकल्प है विषय चिंतन इसलिए विषय चिंतन को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए ऐसा कहा एक श्लोक रह गया इसको पूरा कर अतः प्रमादात्म पर मृत्यु विवेकिनो ब्रह्म विद स सिद्धि मुपैति सम्यक समातात्मा सवधान अतः प्रमात्तिस्ति मृत्यु विवेकिनो ब्रह्म विदौ सीपैति समान अतः पूर्व में कह दिया अस्मात्णा देखो ऐसा है सारा दिखा दिया दर्पण में जैसे दिखाया देता है वैसे दिखा दिया सारे अनर्थों का मूल कारण विषय चिंतन संकल्प शब्द से कहा केवल चिंतन में रुकता नहीं है चिंतन सरल हो गया जरा सा आगे कितने परेशानियां कहां कहां तक तो पहुंचाता है वो चिंतन हो गया उसके बाद उसके पाने की इच्छा जागृत होगी इच्छा के बाद आगे क्या क्या होता है वहाँ प्रवृत्ति होगी अब वहां लड़ाई झगड़े कितने होने वाले हैं कोई अतापता है ना वो तो समय बताएगा क्या होना है वो विषय मिलना है कि नहीं मिलना है हो सकता है जीवन ही खो देना पड़े कहीं तो काट काटमार हो जाता मर ही जाता है आदमी यहां तक पहुंच जाता है विषय चिंतन इतना अनर्थ का आर है इसलिए अतः प्रमादात्म न परोसती मृत्यु इसलिए प्रमाद से बढ़कर कोई मृत्यु नहीं प्रमाद माने अपना स्वरूप चिंतन में आलस्य प्रमाद ये प्रमाद अगर आत्मचिंतन में बैठा होता तो गोता नहीं खाता विषयों की तरफ जाकर परेशानी नहीं झेलता अपना स्वरूप इसे फिसल गया इसे परेशानी में आ गया वो पड़ गया अतः प्रमादात्मा परोश की मृत्यु इससे प्रमाद से बढ़कर असावधानी से बढ़कर प्रमाद में असावधानी इससे बढ़कर कोई मृत्यु नहीं यही है मृत्यु सबसे बड़ा मृत्यु यही है विवेकिन किसके लिए विवेकी लेकिन अविवेकी की तो समझता ही नहीं वो तो अपना जीवन चल रहा चल रहा अच्छा उसको तो आता पता ही नहीं है उसको कुछ अता पता नहीं होता वो तो अपने ढंग से चलता है उसमें यह नहीं कि कैसा चलना क्या करना कुछ होश हवास नहीं बस जैसा भी चलता है कहते हैं हरियाणा में एक जाट हल लगा रहा एक दिवे की पंडित कोई वैज्ञानिक होगा जो भी होगा राहगीर रास्ते में जा रहा था नीचे खेत में हल लगा रहा ऊपर रास्ता था और एक छाया था वहां छाया पड़ी थी वृक्ष था वो तो राहगीर जो था रास्ता चल रहा वाले बैठ गया छाया नीचे हल लगा रहा वह जाट वो बैल को गाली दे रहा तेरे खसम को ऐसा कर दूं, सरे खसम को ऐसा कर दूं, गाली दे रहा था अब ये विद्वान इधर जो तो छाया में बैठा वो सोचता है, इसका खसम माने मालिक ये यह तो यही यह है और गाली अपने लिए गाली दे रहा है ये उसकी दृष्टि में ऐसा है क्योंकि वो बैल को गाली दे रहा है वो हल चलाने वाला तेरे कसम को ऐसा कर दो तेरे खसम को ऐसा कर दो अब वो तो अपना बोल रहा है वो आदत परी हुआ बोलता है वो किन्तु ये जो विवेकी व्यक्ति छाया में है राहगीर उसको लगा ये गाली किसको लगी तो विवेकी तो सोचता है समझदारी होती है अब ये बैल को गाली दे रहा है तो बैल का खसम तो यही है मालिक तो यही है ये अपने लिए गाली दे रहा है क्या कैसा आदमी है तो उसे रहा न गया तो उसने पूछा कुछ राहगीर ने पूछा अरे भाई ये गाली किसको दे रहे हो तुम वो तो विवे की व्यक्ति है सज्जन है पूछा ये गाली किसको दे रहे है? उसने उत्तर दिया जाट ने जो समझता है उसके लिए <laughs> ये गाली को जो समझता है उसके लिए दिया, <laughs> <पुर्णिक> तो दिया। <laughs> हो। मारे बेसमझ में चलने वालों के लिए तो अच्छा है इधर कोई आपत्ति नहीं है कि जो तो समझदारी में चलने वालों के लिए ये आत्मचिंतन छोड़ना रूपी प्रमाद से बढ़कर मृत्यु कोई कुछ नहीं है ऐसा है ये प्रमादाता प्रमादात न परोस्त मृत्यु इससे बढ़कर परमाने बढ़कर कोई मृत्यु नहीं सबसे बड़ा मृत्यु यही है आत्मचिंतन को विस्मृति कर देना विवेक किसके लिए ये मृत्यु है विवेकी व्यक्ति के लिए सामान्य जन सामान्य को तो पता ही नहीं ठीक है जो हाँ विवेक इनोर जो ब्रह्मवेद्या लोग हैं विवेकी हैं उनके लिए समाधि में आने निध्यासन में जाना था उनको श्रवण मनन के बाद विषय चिंतन शुरू हो गया तो खींच के ले गया विषयों की तरफ तो उसके लिए इससे बड़ा मृत्यु कोई नहीं आत्मचिंतन में प्रमाण करने से बढ़कर कुछ नहीं इसलिए अब आपके लिए यही होगा समाहिता सिद्धिम उपाय के जो इंद्रिय और मन को जिन्होंने अपने निग्रह करके रखा होगा समाहित व्यक्ति होगा इंद्रिय भी सावधान है जिसके मन भी सावधान है वो समाहित कहलाता है समाहिता जो समाहित व्यक्ति है सम्यक सिद्धि में उपाय सही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इसके लिए इंद्रियों और मन को निग्रह करना होगा वो सम्यक सिद्धि को प्राप्त करता है इसलिए आप भी कैसा हो जाओ कहते हैं समाहितात्मा वावधान है आप भी सावधान हो जाओ इंद्रियों और मन को निग्रह करो अपने कंट्रोल में रखो तो समाहितात्मा हो जाओ अंतकरण और इंद्रियों को समाहित करो सावधान बना के रखो विषय में न जाए सावधान हो जाओ इससे ये का समय भूपा है। थे है, ओम पूर्ण